महाभारत द्रोण पर्व एक सप्तमोध्याय नारद जी का सिंजय के पुत्र को जीवित करना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाकर अंतर ध्यान होना व्यास सुवाच पुण्यम्ख्यान मयुष्यम श्रुवा सोलसराजक अव्याहरण पतिषणि आशीत स सिंजय व्यास जी कहते हैं राजन इन सोलह राजाओं का पवित्र एवं आयु की वृद्धि करने वाला उपाख्यान सुनकर राजा संजय कुछ भी नहीं बोलते हुए मौन रह गए। भगवान श्री श्रुतम कीतो मह गृह तम ते महाद्युते उन्हें इस प्रकार चुपचाप बैठे देख भगवान नारद मुनि ने उनसे पूछा महातेजस्वी नरेश मैंने जो कुछ कहा है उसे तुमने सुना और समझा है न आहो स्वीदंतो नष्टम श्राद्धम सुदृढ़ पता स एव उत्त प्रत्याह प्राजलि संजय सदा अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे शुद्ध जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को दिया हुआ श्राद्ध का दान नष्ट अर्थात निष्फल हो जाता है उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना अंततोगत्वा व्यर्थ हो गया हो उनके इस प्रकार पूछने पर उस समय संजय ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया ुवा महाबाहोधन्यख्यानमुत्तम राजर्षीण पुराणा यज्वा दक्षिणवता विस्म हृते शोके तमसी वार्कतेजस विपापस्म व्यथोपे तो ब्रूहि कि करवाण्यह महाबाहू महर्षि यज्ञ करने और दक्षिणा देने वाले प्राचीन राजर्षियों का यह परम उत्तम सराहनी उपाख्यान सुनकर मुझे ऐसा विस्मय हुआ है कि उसने मेरा सारा शोक हर लिया है ठीक उसी तरह जैसे सूर्य का तेज सारा अंधकार हर लेता है अब मैं पाप अर्थात दुख और व्यथा से शून्य हो गया हूँ बताइए आपके किस आज्ञा का पालन करो नारदृत शोक्य मृथा वो भय नारद जी ने कहा राजन बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया अब तुम्हारी जो इच्छा हो यहां मुझसे मांग लो तुम्हारी वह सारी अभिलाषित वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं संजय उवाच एव प्रतियतोहम प्रसन्नो भगवान मम प्रसन्दो ज भगवान दुर्लभम संजय ने कहा मुने आप मुझ पर प्रसन्न हैं इतने से ही मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ जिस पर आप प्रसन्न हो उसे इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है नारद मृतम ते पुत्र उदृत्य नरकात्ष्टात पशुत प्रोक्षित यथाम नारद जी ने कहा राजन लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को प्रोक्षित पशु की भांति व्यस्त ही मार डाला है तुम्हारे उस मरे हुए पुत्र को मैं कष्टप्रद नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ दर्शि दत्त कुबेर तन योपम व्यास जी कहते हैं युधि नारद जी के इतना कहते ही संजय का अद्भुत कांतिमान पुत्र वहाँ प्रकट हो गया उसे ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा को दिया था वह देखने में कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था तथा संगम्य पुत्रेण प्रीतिमान पुत्रेणि पुण्य समाप्त वरदिण अपने उस पुत्र से मिलकर राजा संजय को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पुण्यमय यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया अकता भीत सा हीको हत पत्यस्य ततो तथो सीवित पुनः संजय का पुत्र कवच बांधकर युद्ध में लड़ता हुआ नहीं मारा गया था उसे अकृतार्थ और भयभीत अवस्था में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा था वह यज्ञ कर्म से रहित और संतानहीन भी था इसलिए नारद जी ने पुनः उसे जीवित कर दिया था शूरो वीर कृतार्थ प्रताप्यामु वीर प्रीतनाभिमुखो परंतु परन्तु सूरवीर अभिमन्यु तो कृतार्थ हो चुका है वह वीर शत्रु सेना के सम्मुख युद्ध तत्पर हो सहस्रो वैरियों को संतप्त करके मारा गया और स्वर्ग लोक में जा पहुंचा है ज्ञान का पुत्रो छ्यामा पुरुष ब्रह्मचर्य पालन उत्तम ज्ञान वेद शास्त्रों के स्वाध्याय तथा यज्ञों के अनुष्ठान से जिन किन्हीं लोकों में जाते हैं उन्हें अक्षय अच्छा लोकों में तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु भी गया है विद्वान कर्म भी पुण्य स्वर्ग मेहंत नित्य स न तु स्वर्गा लोक कामते स्वर्गवास भी विद्वान पुरुष पुण्य कर्मों द्वारा सदा स्वर्गलोक में जाने की इच्छा करते हैं परंतु स्वर्गवासी पुरुष स्वर्ग से इस्लोक में आने की कामना नहीं करते हैं तस्मा स्वर्गत पुत्रम अर्जुन से हमृे न चेहान शक्य किंचिद प्राप्त अर्जुन का पुत्र युद्ध में मारे जाने के कारण लोक में गया हुआ है अतः उसे नहीं लाया जा सकता कोई अप्राप्य वस्तु केवल इच्छा करने मात्र से नहीं सुलभ हो सकती याम यां जोगि नो ध्यान दर्शना प्रयाम चोत्तम यज्व जना तपोभि याम तथा क्ष जिन्होंने ध्यान के द्वारा पवित्र ज्ञान में दृष्टि प्राप्त कर ली है वे योगी निष्काम भाव से उत्तम यज्ञ करने वाले पुरुष तथा अपनी उज्जवल तपस्याओं द्वारा तपस्वी मुनि जिस अक्षय गति को पाते हैं तुम्हारे पुत्र ने भी वही गति प्राप्त की है अंता पुनर्भावगत विराजते राजे वी रोज मृताश्मिभ कामी ध्वजोचिता गिमनुन कमरहति वीर अभिमु मृत्यु के पश्चात पुनः पुर्व भाव को प्राप्त होकर चंद्रमा से उत्पन्न अपने द्विजोचित शरीर में प्रतिष्ठित हो अपने अमृतमयी किरणों से राजा सोम के समान प्रकाशित हो रहा है अतः उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए एवं नगो न राजन ऐसा जानकर सुस्थिर हो धैर्य का आश्रय लो और पूर्वक शत्रुओं का वध करो अनग हमें इस संसार में जीवित पुरुषों के लिए ही शोक करना चाहिए जो स्वर्ग में चला गया है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है सोच तो ही महाराज अगमेवा तस्मा शोक परित्यज प्रदेश अभिमान सुख प्राप्तिम त्य चिन्तयन् महाराज शोक करने से केवल दुख ही बढ़ता है अतः विद्वान पुरुष उत्कृष्ट हर्ष अतिशय सम्मान और सुख प्राप्ति का चिंतन करते हुए शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए ही प्रयत्न करें। करेंदुद्वा बुधा शोक शोक शोक उच्चते यही सब सोच समझकर ज्ञानवान पुरुष शोक नहीं करते हैं शोक को शोक नहीं कहते है उसका अनुभव करने वाला मन ही शोक रूप होता है एवं विद्वान समुष्ट प्रयतो संभवो मृत्यो तपास्य अनुपा राजन ऐसा जानकर तुम युद्ध के लिए उठो मन और इंद्रियों को संयम में रखो तथा शोक न करो तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या का वृतांत सुन लिया है सर्वभूत समंचलास्भूत सिजयस्यतुतम पुत्र मृतम संजीवित पुनः मृत्यु संपूर्ण प्राणियों को समभाव से प्राप्ति होती है और धन ऐश्वर्य चंचल है यह बात भी जान ली है संजय का पुत्र मरा और पुनः जीवित हुआ यह कथा भी तुमने सुन ही ली है एवं विद्वान महाराज माँ श्रुट साधयाम्यम एवधुक्ता भगवान् तरधय महाराज यह सब तुम जानते हो अतः शोक न करो अब मैं अपनी साधना में लग रहा हूँ ऐसा कहकर भगवान व्यास वही अंतर्ध्यान हो गये वागसाने भगवती व्यासे व्यभ्रम प्रभे गते मति मता श्रेष्ठे समा स्वास्थ्य पूर्वा पार्थिव महेन्द्र प्रतिमजसा न्यायाधीगतु यज्ञसपद संपूज्य मनसा विद्वान्शोको भुज्युतिषि पुनस्ाचित न किसी वक्षे धनंजय बिना बादल के आकाश किसी की सी वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वागेश्वर भगवान व्यास जब युधिष्ठिर को आश्वासन देकर चले गए तब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी और न्याय से धन प्राप्त करने वाले प्राचीन राजाओं के उस यज्ञ वैभव की कथा सुनकर विद्वान युधिष्ठिर मन ही मन उनके प्रति आदर की भावना करते हुए शोक से रहित हो गए तदनंतर फिर दीन भाव से यह सोचने लगे कि अर्जुन से मैं क्या कहूँगा श्री महाभारत द्रोण पर एक सप्तः तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में सोडस राजकीय उपाख्यान विषय इकहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ